ईमानदारी का नाम एक वक्त का किस्सा है एक दूरदराज गांव में विंसेंट नाम का एक शख्स रहता था विंसेंट एक ईमानदार इंसान था और हुनरमंद पेंटर भी वो दीवारें कश्तियां और घर पेंट करता और अपना काम पूरी ईमानदारी और वफादारी से करता विंसेंट मुझे अपना जंगला पेंट करवाना है और ये काम मैं तुम्हें दो तांबे की मोहरों से ज्यादा नहीं दे सकती मुझे इल्म है कि यह बहुत कम है पर मेरे पास तो बस इतना ही है अगर जंगले में जंग लग जाता है तो मुझे इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा मैं आपकी परेशानी समझता हूं महतर्मा पर पेंट करना मेरा फर्ज है काम से कभी इनकार नहीं करना चाहिए विंसेंट एक मुफ्लिस इंसान था कई मर्तबा ऐसी रातें होती जब वो भूखा सो जाता पर चाहे जो भी हो जाए वो कभी अपने ग्राहकों से ज्यादा नहीं मांगता वो पूरा दिन कड़ी मशक्कत करता और उसी में मुतमईन रहता जो उसे मिलता एक रोज एक बहुत ही दौलतमंद ताजीर वहां आया उसने और उसके घराने ने थोड़े दिन उस गांव में रहने का मंसूबा बनाया वो ताजीर गांव में दाखिल हुआ एक बहुत ही बड़ी गाड़ी में सवार होकर और उसके पीछे और कई गाड़ियां अगले ही दिन ताजीर ने विंसेंट को तलब किया। जब विंसेंट ताजीर के घर दाखिल होने को था, उसे उसका दोस्त टॉम मिला। अरे विंसेंट, तुम कहां तशरीफ ले जा रहे हो? कैसे हो टॉम? मैं उस तिजारतगार के पास जा रहा हूँ। उसके पास मेरे लिए कुछ काम है। ऐसा क्या? सुनो, वो बहुत रईश शख्स है। ये और मुझे यकीन है कि तुम्हें पैसा देने में उसे आत्राज नहीं होगा। नहीं, टॉम, ये मुनासिब नहीं है। मैं उससे उससे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा जो मैं दूसरों से लेता हूं। ये फरेब होगा। अगर वो मेरा काम पसंद करे, तो फिर वो मुझे ज्यादा देने का फैसला कर सकता है। पर मुझे ईमानदार रहना होगा और तुम इतनी कड़ी मशक्कत करते हो, पर इस गांव में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो तुम्हें मुनासिब महेंद्राना दें। मेरी सलाह मानो, उसने जो काम तुम्हारे लिए रखा है, उसके लिए तुम्हें उनसे पांच सोने की मोहरे मांगनी चाहिए। पांच सोने की मोहरे? नहीं, मैंने कभी भी किसी से पांच सोने की मोहरे एर, मैंने अपना वर्ष पूरा किया और अब ये तुम पर मुनसिर है। विंसेंट ने अपने दोस्त को अलविदा कहकर हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। वो समझ गया था कि टॉम के दिल में उसके लिए भलाई का एहसास ही है। जब विंसेंट ताजीर के घर के अंदर पहुंचा, तो वो सकते में रह गया। वो किसी महल से कम नहीं था। ओह आदाब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 तुम उम्दा काम करते हो विंसेंट ये लो ये चार चांदी के सिक्के और लो तुम इसके हकदार हो अगर मेरे पास पेन कराने के लिए कुछ और होगा मैं तुम्हें फौरन बुलाऊंगा आप एक फिराक दिल इंसान है हुजूर अब मैं आप आपसे इजाजत चाहूंगा अगली सुबह ताजीर का खानदान उस कश्ती में तफरी के लिए निकल गया ताजीर ने उन्हें साहिल से हाथ हिलाकर अलविदा कहा और वापस घर चला आया जब वो घर पहुंचा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 आप समझ नहीं पा रहे हैं हुसूर, उस कश्ती में ठीक बीचो बीच एक छेद है, आपका खानदान डूब जाएगा। मैं आज उसकी मरम्मत करने ही वाला था। क्या? नहीं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ताजीर और रखवाली नदिया की तरफ दौड़ गए, पर कश्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने घंटों उसे तलाश किया। �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 तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम सब महफूज हो? ओ, मैं इतना फिक्र था। उस कश्ती में एक बहुत बड़ा छेद था। मुझे लगा मैंने तुम सबको खो दिया है। उस कश्ती में कोई छेद नहीं था हुजूर। वो तो बिल्कुल नहीं जैसी है। मुझे इतनी खुशी है कि आप सब महफूज हैं। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये अगर किसने उसकी मरम्मत की ताजीर ने कुछ देर सोचा फिर वो समझ गया कि क्या हुआ था और फौरन उसने विंसेंट को बुलवा भेजा विंसेंट ताजीर के घर पर आया विंसेंट ये लो मेरे दोस्त अब ये है क्या ये तुम्हारा इनाम है सोने की 100 मोहरें क्या इनाम किस बात के लिए तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए इनाम। तुमने मेरे खानदान की जान बचाई है विंसेंट। तुमने कश्ती के छेद को भर दिया। ये तुम्हारा काम नहीं था। और तुमने उसके लिए मुझसे अलग से मेहनत भी नहीं लिया। पर हुजूर, सोने की सौ मोहरे बहुत ज़्यादा ही हैं एक कश्ती का छोटा सा छेद भरने के ल